हैं। ये है, क्या सूत्र अस्ति अस्थि नास्ती अस्ति नास्ति दिष्टम मथिर यहाँ पर इस सूत्र से रूप बनता है अस्तिका और नास्तिका अस्ति पर लोक नहीं अस्थि परलोक यस्मिन मते अति परलोक यस्तिक और नासी परलोक यस्तिका अस्सी परलोक सा आस्तिक नास्ति सा नास्तिकः तो इस सूत्र से आस्तिक और नास्तिक शब्दों की सिद्धि होती है मतलब परलोक को मानने वाला क्या होता है आस्तिक और परलोक को न मानने वाला क्या होता है ये ध्यान रखना तो जो बहुत लोग कुछ साधन भजन करते नहीं हैं तो कुछ अनुभूति होती नहीं है बनना रखा खा कर जो महत्व लोग भी बोलते रहते हैं कुछ पर प्रलोक नहीं है सब कुछ नहीं है जो है ऐसा लोग बोलते रहते हैं और जो परलोक को बहुत और जैन भी मानते हैं तो व्याकरण की इस विष्पत्ति के अनुसार जैन और बौद्ध नास्तिक नहीं है पर इनको जो नास्तिक कहा जाता है तो मनुस्मृति ने कहा है क्या कहा है वेद नास्तिको वेद निंदा कहा कि वेद की निंदा करने वाला नास्तिक है तो वेद की निंदा करने के कारण वे कहलाए हालांकि महात्मा बुद्ध ने स्वयं वेदों की निंदा नहीं की है बुद्ध ने निंदा कहीं नहीं की परवर्ती है परवर्ती लोग ऐसा करने लगे हैं ऐसा देखेंगे ये तो पच्चीस हो जाता है बताया था तो कल यहाँ पर एक मिनट हाँ पहले वास्तव इसके पहले क्या है था वास्तव में कस्मात संशय न कर सकते हैं इसलिए संशय नहीं करना चाहिए ये समाप्ति में था अकस्मात किस कारण से ठीक है आ, किस कारण से संशय नहीं करना चाहिए अच्छा तो देखो योग ज्ञान संशन संशयम धनन्या। धनन्या। ज्यान ज्यान आत्म आत्म न निवदन ज्ञान संचिन्न धनंजय ज्ञान ज्ञान से नष्ट हुए संशय नश किस ज्ञान से हे धनंजय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 हे धनजय ज्ञान से नष्ट हुए संशय वाले योग से त्याग किए हुए कर्म वाले आत्म अप्रमत व्यक्ति को करने आत्मतकार कर ने कियाते हैं जो प्रमाद रहित है सावधान रहने वाला व्यक्ति या जागरूक है कैसे प्रमाद रहित व्यक्ति का प्रमाद रहित व्यक्ति का प्रमाद रहित व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते हैं प्रमाद रहित व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते हैं या प्रमाद रहित व्यक्ति का कर्म बंधन नहीं करते हैं दोबारा देखेंगे हे धनजय ज्ञान से नष्ट हुए संशय वाले योग से त्याग किए हुए कर्म वाले प्रमाद रहित व्यक्ति का कर्म बंधन नहीं करते हैं। तो ये अप्रम है ना तो ये सब मनुष्य कैसा होना चाहिए कर्म जिसका बंधन नहीं करते हैं ज्ञान से उसके संशय का छेदन होना चाहिए और योग के द्वारा उसके कर्मों का त्याग होना चाहिए और व्यक्ति कैसा चाहिए प्रमाद रहित कैसा चाहिए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 हम्म कैसे योग के द्वारा परमार्थ दर्शन लक्षण परमार्थ दर्शन रूप योग परमार्थ दर्शन मतलब आत्मा का यथार्थ ज्ञान रूप योग यहाँ पर साक्षात ए, कारात्मक ज्ञान लेनी है प्रत्यक्ष ज्ञान लेना है कि क्या हुआ कि आत्म ज्ञान रूप योग के द्वारा जिसने कर्मों का त्याग कर दिया है एन एन परमार्थदर्शिना तो जिस जिस परमार्थ दर्शन रूप योग इसके पास है उसको परमार्थदर्शी कहेंगे परमार्थ दर्शन रूप योगे क्या कहेंगे परमार्थदर्शी इसलिए क्या जिस परमार्थदर्शी के द्वारा त्याग हो गया ऐसा लगा लेना चाहे की परमार्थ दर्शन रूप योग के द्वारा जिस परमार्थदर्शी ने कर्म का त्याग कर दिया है लग जायेगा क्या परमार्थ दर्शन रूप योग के द्वारा जिस परमार्थदर्शी मनुष्य ने कर्मों का त्याग कर दिया है कैसे कर्मों का धर्मा ये कर्माणी <Dharma>, का विशेषण है धर्मा धर्म नामक कर्मो का त्याग कर दिया है क्या होगा परमार्थ दर्शन रूप योग के द्वारा किस परमार्थदर्शी ने धर्मा धर्म नामक कर्मो का त्याग कर दिया है पूर्ण पाप रूप कर्मों का त्याग कर दिया है इस परमार्थ दर्शन से क्या होगा कर्मों का त्याग हो hust택? जाएगा क्योंकि ज्ञान अग्नि है ना परमार्थ दर्शन रूप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 कदम योग कर्मा योग कर्मा कैसे है योग के द्वारा त्याग किए हुए कर्मो वाला कैसे है इस पर कहते हैं। क्या शब्द है यहाँ पर ज्ञान संचिन्न संशय है ना तो देखेंगे यहाँ भी समास है ने संिन्न संशय यस्य सह ज्ञान संचिन्ह संशय समाज से ऐसा होगा ज्ञानेन न संशय ये सह ज्ञान संचिन्ह संशय ज्ञान के द्वारा ज्या, ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है संशय जिसका ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है संशय हाँ, जिसका संशय नष्ट हो गया है उस व्यक्ति को तो क्या कहेंगे ज्ञान संसिन्ह संशया संसिन, कि ज्ञान के द्वारा नष्ट हुए संशय वाला कैसा ज्ञान आत्मिकर्शन रूप ज्ञान आत्मा मतलब जीवात्मा और ईश्वर की एकत्व जीवात्मा और ईश्वर का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 तो जो तम आत्मवंतम जो योग संन्यस्त कर्मा है उससे उसको मतलब योग संन्यस्त बन जाएगा ना दुखिया में तम से क्या लेना योग संन्यस्त कर्माणम और फिर आत्मवंतम है आत्मवंतम का त्याज किया अप्रमतम अप्रमतम प्रमत्त कहते हैं प्रमाद प्रमादयुक्त व्यक्ति को अप्रमत्तम का त्याग प्रमाद रहते साधन पथ में कभी भी प्रमाण नहीं होना चाहिए हाँ कभी भी प्रमाद नहीं होना चाहिए सांसारिक पदार्थों से तो संतुष्ट रहना चाहिए कि बहुत मिल गया अब न मिले लेकिन साधन पथ में कभी भी संतुष्ट भी नहीं करना चाहिए प्रमाद भी नहीं करना चाहिए बहुत तत्परता से लगे रहना चाहिए तो यहाँ पर भाष्यकार ने क्या बोला है आत्मसम करतेमत प्रमाद रहित व्यक्ति सावधान व्यक्ति क्यूँ साव न रहे बलवान इंद्री क्या है बलवान विद्वान कर सकी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 उसको कर्म बंधन नहीं करते हैं कर्म कैसे गुण चेष्टारूपा नी गुणों की चेष्टारूप समझे गए कर्म गुणों की चेष्टारूप समझे गए कर्म जैसे कि शरीर से कुछ कर्म होते हैं चलना फिरना उठना बैठना कर्म कुछ होते रहते हैं तो ये इनको क्या समझना है गुणों की चेष्टाएं है ये किसकी चेष्टे है हाँ गुणों की चेष्टाएं है ये गुणों की प्रवृत्तियाँ हैं ये गुणों के कार्य है ना आत्मा तो कुछ नहीं करता है ये तो क्या है की ये गुणों का कार्य शरीर है गुणों का ही कार्य हो गया है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 हाँ आदि से क्या लेना मिश्र जब इष्ट फल होता है तो व्यक्ति देव लुक जाता है देवता बनता है अनिष्ट फल होता है तो पशु बनता है पक्षी बनता है मिश्र होने पर क्या होता है मिश्र फल मनुष्य बनता है मनुष्य से सुख दुख सुख होता है ना ज्यादा पंक्ति देखेंगे कि गुणों की चेष्टा रूप से समझे गए कर्म उसका बंधन नहीं करते हैं अर्थात अनिष्ट आदि रूप फल को उत्पन्न नहीं करते हैं हे धनंजय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 प्रयास करता रहे तो क्या होगा परमार्थ दर्शन हो जाएगा बाद में बाद में क्या होगा परमार्थ दर्शन हो जाएगा ये परोक्ष है ज्ञान और वो अपरोक्ष के लिए परमार्थ दर्शन उन्होंने कहा है ऐसा अब देखेंगे यशमार्थ क्योंकि कर्मयोग अनुष्ठान्थ क्योंकि कर्मयोग के अनुष्ठान से अनुष्ठान मतलब आचरण क्योंकि कर्मयोग के आचरण से अशुद्धि अशुद्धि का अर्थ है यहाँ पर पाप अशुद्धि का क्या अर्थ है पाप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 अशुद्धि का छय होने पर शुद्धि होती है तो अशुद्धि क्या है अंतकरण की रजोड़तम क्या है हाँ तो अशुद्धि का छ का मतलब रजोत्तम का का होने पर क्या हो जाएगी? शुद्धि हो जाएगी हाँ चलिए तो कर्म योग के आचरण से अशुद्धि छ हेतु है हे जिसका अशुद्धि के छय होने पर ज्ञान होगा या फिर उसके बिना ज्ञान हो जाएगा तो अशुद्धि क्षय हेतु क्या है समास हुआ है अशुद्धि हेतु है जिसका किसका ज्ञान का तो अशुद्धि अशुद्धि के कारण या अशुद्धि रूप हेतु से होने वाला ज्ञान अशुद्धि क्षय किसका हेतु है ज्ञान का अशुद्धि क्षय होने वाली ज्ञान होता है तो अशुद्धि क्षय किसका हेतु है ज्ञान का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 कर्मों से कर्मों से नहीं बनता बनेता अर्थात कर्म इसका बंधन नहीं करते हैं तो अब ध्यान देना और क्यों नहीं ये कर्मों से बनता है क्योंकि इसके इसके कर्मो से क्यों नहीं बनता है नहीं इस वाक्य के अनुसार उपकर दीजिए वाक्य के बाहर का शब्द नहीं होना चाहिए नहीं नहीं सीधे उत्तर बोलो अशुद्धि नहीं है ज्ञान क्या पूरा बोलो आधा क्या बोलते हो ज्ञान से संशय छिन्न होने के कारण संशय छिन्न होने के कारण कर्मों से नहीं बनेता है संशय नष्ट होने के कारण कर्मों से नहीं बनेता है संशय किससे नष्ट हुआ इसका ज्ञान से हाँ ज्ञान से संशय नष्ट हुआ और ज्ञान कब होगा अशुद्धि का अक्षर होने पर ज्ञान का हेतु क्या है अशुद्धि का है और अशुद्धि का क्षय किससे होगा कर्मयोगानुष्ठान कर्मयोगानुष्ठान ये सब ध्यान रखना चाहिए एक एक शब्द का संबंध किसके साथ है तब तो पंक्ति लगेगी किस शब्द का संबंध किसके साथ है करता क्रिया कर्म करण संप्रदान अपादान क्या सब मालूम होना चाहिए न क्यूँकी कर्मयोग की अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय रूप हेतु से होने वाले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 नष्ट हुए संशय वाला और किसकेशय नष्ट होगा ज्ञान तो वो वाक्य का कर्ता था इस वाक्य के द्वारा कर्ता कौन है संसे वो जो जिसके संशय का नष्ट हो गया है वो कर्ता है वाक्य में ठीक है हाँ ठीक है और क्यों नहीं बन किस कारण नहीं बनता है तो बताते हैं ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मत्वा देव ज्ञान अग्नि से दग्ध हुए कर्म वाला वो है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 क्योंकि कर्म योग के अनुष्ठान से अशुद्धि छह रूप हेतु से होने वाले आत्मज्ञान से नष्ट हुए संशय वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बनता है क्योंकि ज्ञानाग्नि से उसके कर्म दग्ध हो जाते हैं या ज्ञानाग्नि से दग्ध हुए कर्मों वाला वह होता है या ज्ञानग्नि से उसके कर्म दग्ध हो ही जाते हैं लग जाएगा क्या असमात और क्यूँकी ज्ञान कर्म के अनुष्ठान के विषय में संशय करने वाला मनुष्य विनष्ट हो जाता है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 अज्ञान यस्मा च्जानकर्माष्ठान विषय संशय तस्माज्ञानसूत हृस्वीना संशय योग्य भारत तस्ानसूत हृस्था अज्ञान तस्मा अज्ञानसंभूत हृस्था आत्मन चित्वा एनम संशय आतिष उत्तम आतिष्ठ उठ भारत लगाइए तस्मात इसलिए तस्मात्ते इस कारण किस कारण है? क्योंकि संशय करने वाला विनष्ट हो जाता इस कारण से या संशय करने वाले को विनष्ट होने के कारण संशय करने वाले को विनष्ट होने के कारण है? अच्छा अभी अज्ञानसमूतस्थ आत्मन संशय अज्ञानसूत ह्रस्थम आत्मन संशय ज्ञानासीना छि ज्ञान छिवागम उठे सबसे पहले अनुवाद किसका करेंगे तस्मात भारत इसलिए इस कारण है भारत संशय करने वाले को विनष्ट होने के कारण ही भारत संशय करने वाले को विनष्ट होने कारण है भारत के कारण आत्मनाशयम ज्ञान चित्वा योगम आतिष्ठ उठ लगाइए इस कारण है भारत अज्ञान ये जो एनम संशयम है ना आत्मना एनम संशयम ये सभी संशय के विशेषण पहले आएंगे अज्ञान सम्भूतम अज्ञान से उत्पन्न कौन संशय हृस्यम यहाँ हृष्यम करते बुद्धि में स्थित बुद्धि में स्थित कौन संशय हाँ आत्मना एनम संशयम अपने इस संशय को अपने इसे या आत्मश इस संशय को इस कारण है भारत अज्ञान से उत्पन्न और बुद्धि में स्थित आत्मना एनम संशयम अपने इस संशय को या अपने इस संशय का ज्ञान ज्ञान ज्ञान चित्वा असी से छेदन करके असी तर्थ होता है, है संशय का छेदन किसने करना किसने करना है हाँ ज्ञान रूप असी से उसका छेदन करके लग गया योगम आतिष्ठ योगम आतिष्ठ का अर्थ है योग का अनुष्ठान करो योग का और यहाँ पर जो है ना आया था ना पहले परमार्थ दर्शन रूप योग आया था ना हाँ नहीं, नहीं योग है योग का अनुष्ठान करो योग से भाष्यकार बताएंगे कि परमार्थ दर्शन रूप योग के योग का अर्थ यहाँ पर भाष्यकार ने किया है उपाय क्या किया है उपाय तो यहाँ कर्म का अनुष्ठान करने के लिए कहा है भाष्यकार ने किसका अनुष्ठान हाँ वस्तु देखेंगे लगा लेना केवल उत्तिष्ट उत्तिष्ट अर्थ युद्ध के लिए खड़ा हो जाए तस्मात भारत इसलिए है भारत अज्ञान से उत्पन्न तथा बुद्धि में स्थित इस संशय का इस संशय का अपने इस संशय का आत्मना इनम संशयम अपने इस संशय का ज्ञान रूपी असी से छेदन करके किससे छेदन करना है ज्ञान रूपी असी से छेदन करके योगम आतिष्ठ का कर कर्म योग को कर ज्ञान रूप असी से छेदन करके क्या करना है कर्म योग को कर और उत्तिष्ठ का अर्थ युद्ध के लिए खड़ा हो जा। सारे देखेंगे तो स्पष्टता हो जाएगी पापिष्ठम है ना इस कारण पापिष्ठम ये संशय का विशेषण है कि पापी कौन है संशय अत्यंत पापी है नहीं। नहीं। बहुत पापी संशय है अच्छा अब अज्ञान सम्भूतम का अर्थ है अज्ञान अज्ञान सम्भूतम का क्या अर्थ है अज्ञान अज्ञान अभिवेका अभिवेक से होने वाला किससे होने वाला और को देखना हृदय स्थितम हृदय स्थितम हृदय का क्या अर्थ है बुद्धु बुद्धि में स्थित बुद्धि में स्थित को सुन स तो ज्ञानासना देखेंगे शोक मोह आदि दोषो का हरण करने वाला सम्यक दर्शन ज्ञान कहलाता है सम्यक दर्शन को क्या कहा जाता है ज्ञान ज्ञान किसे कहते हैं यहाँ हाँ सम्यक दर्शन को ज्ञान कहते हैं जिसको परमार दर्शन आया था ना ऊपर के लिए अच्छा नहीं नहीं परमार्थ दर्शन अभी समय ज्ञान चलो लगा लो जैसा लिखा है ज्ञानासना ज्ञान आशीना को समझेंगे शोक मोह आदि दोषों के हरण करने वाले सम्यक दर्शन को क्या कहते हैं ज्ञान तो ज्ञान से जो पहले क्या आया था आत्मिक्व दर्शन तो वही लेना ठीक है यहाँ पर आत्मिक एकत्व दर्शन लेना ठीक है पूर्व में वही आया है ना ज्ञान संचिन्न संसयम ज्ञान संचिन्ह संसयम में जिस जो ज्ञान शब्द से आया है वही यहाँ पे लेना चाहिए तो यहाँ सम्यक दर्शन लिखा है वहाँ पर क्या लिखा था आत्मिक आत्म एक वही था ना तो वो दोनों एक है शोक मोह आदि दोषो का हरण करने वाले सम्यक दर्शन को ज्ञान कहते हैं और तद लेना ज्ञानम ज्ञानम एवसी ही कर्मधारे समास है ज्ञान कोई असी का असी कर से खड़गे तलवार तृतीया में क्या बनेगा ज्ञान आशीना आत्मना कर स्वस्थ कि अपने इस संशय को यहाँ पर क्योंकि संशय क्योंकि आत्मा को विषय करने वाला संशय है या क्योंकि संशय आत्मा के विषय में हुआ है इसलिए क्या कहेंगे वहाँ पर आत्मना एनम संशयम आत्मना एनम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 पर के संशय की पर के द्वारा प्राप्त नहीं है बात सुनती है एक मनुष्य के संशय की दूसरे के द्वारा छेतभ्यता प्राप्त नहीं है या एक मनुष्य का संशय दूसरे मनुष्य के द्वारा छेदन योग्य तो प्राप्त नहीं है ये न करते जिससे मतलब यदि एक मनुष्य का संशय दूसरे के द्वारा छेदन करने होता तो फिर तो फिर स्वच्छ ऐसा भी शीर्षण देते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 आत्म विशेष संशय हो होने पर भी अपना ही होता है इसलिए आत्मना कहा है अपने संशय को इसलिए आत्म विशेष संशय होने पर भी अपना ही होता है इसलिए क्या कहा आत्मना आत्मनाशयम संशय क्या है स्वाविनाश हेतु भूतम कि अपने विनाश का हेतु क्या है संशय संशय जो है ना संशय आत्मा विनश्य विनाश <से थि> तो का हेतु है संशय की अपने विनाश का हेतु हेतु भूत हेतु अपने विनाश के हेतु संशय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 तो योग आतिष्ठ है मतलब योग करो तो योग का अर्थ क्या करते हैं सम्यक दर्शनो उपाय कर्मानुष्ठानम यहाँ योग का क्या अर्थ किया है सम्यक दर्शनो उपाय कर्मानुष्ठानम मतलब सम्यक दर्शन का उपाय क्या उपाय कर्मानुष्ठान अच्छा सम्यक दर्शन के उपाय क्या है कर्मानुष्ठान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 आरंभ क्या था? संतुष्टा ब्रह्म ब्रह्मी कर्म कर्म कर्म पर से आरंभ करके कृते जान विदिता सर्व कर्मा पार्थ ज्ञान अग्नि सर्वकर्माण योग संस्य कर्मान यहाँ तक के वचनों से यहाँ तक के वचनों से भगवान सर्व कर्म संसम अवोचद भगवान ने सभी कर्मों का संन्यास कहा बचने तक के वचनों से भगवान ने सर्व कर्म संन्यास कहा ये देखेंगे योगम योगमातिष्ठ इसके द्वारा भगवान क्या करने को कह रहे हैं बोलो है? कर्मानुष्ठान हाँ तो वही है चित्वम संशयम योगम आतिष्ठ इस अने वचने क्या क्या है ना चावय पहले करेंगे संशयम और योगम अनुतिष्ठे इति अनेन बचनेन इस वचन के द्वारा इस वचन के इति उक्तवान भगवान ने या कहा क्या कहा कर्मानुष्ठान लक्षणम योगम अनुतिष्ठ कर्मानुष्ठान रूप योग का अनुष्ठान करो कर्मानुष्ठान रूप योग का अनुष्ठान करो पंक्ति लग रही है या? क्या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 ठीक है जो सम्यक दर्शन का उपाय कर्मानुष्ठान है सम्यक दर्शन का उपाय क्या है तो, तो, तो, तो कर्मानुष्ठान के बाद क्या होगा सम्यक दर्शन होगा तो कर्मानुष्ठान तो कर। का नहीं कर्मानुष्ठान सम्यक दर्शन का उपाय है तो कर्मानुष्ठान के बाद क्या होगा अब कर्मानुष्ठान कब होगा संशय का छेदन होने पर संशय का छेदन किससे होगा ज्ञान असी तो वो ज्ञान असी इस समय दर्शन रूप हो सकती है तो कुछ भिन्न होगी क्योंकि पहले होगी ना तो वो परोक्ष ज्ञान लेना है आत्म आत्म इस, आत्मेश्वर एकत्र ज्ञान परोक्ष और बाद में क्या होगा कर्मयोग के अनुष्ठान के बाद में अपरोक्ष ऐसा समझेंगे पंक्ति लगाएंगे क्या तयोग क्या कर्मानुष्ठान कर्म सन्यास सन्यास संसन्यास तयोग यो, और कर्मानुष्ठान तथा कर्म सन्या, सन्यास रूप उन दोनों का हुँ? कर्मानुष्ठान तथा कर्मसन्यास रूप उन दोनों योगों का उन दोनों योगों का स्थिति और गति की तरह परस्पर विरोध होने के कारण स्थिति और गति में विरोध है कि नहीं है आपकी एक साथ आपकी स्थिति और गति दोनों एक साथ हो सकते हैं क्यों नहीं हो सकते है क्योंकि दोनों में क्या है विरोध है तो कहते हैं क्या और कर्मानुष्ठान तथा कर्म संन्यास रूप दोनों योगों में कर्मानुष्ठान तथा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 तो परस्पर विरोध होने के कारण है एक अधिकारी के द्वारा साथ में करना असंभव होने से एक है ना एक मनुष्य के द्वारा साथ साथ करना असंभव होने के कारण असंभव क्यों साथ साथ करना क्योंकि हाँ अच्छा अब कालभेद से हो सकता है कि नहीं हो सकता है कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास जैसे स्थिति और गति कालभेद से हो सकती है वैसे ही कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास भी कालभेद से हो सकता है तो भाष्यकार कहते हैं क्या और काल वेद से इनके अनुष्ठान के विधान का अभाव होने से काल का वेद से इनके अनुष्ठान का विधान नहीं किया गया है रामानुज के अनुसार काल वेद से अनुष्ठान किया जा सकता है कि कभी बैठ करके व्यक्ति जो है ना ज्ञान योग का अभ्यास कर सकता है और उठ करके कभी कर्म भी कर सकता है ना उसमें क्या है देखा भी जाता है ऐसा किसी समय व्यक्ति ज्ञान का अभ्यास करता है आगे किसी कभी कुछ कर्म भी करता है तो ये ऐसा नहीं मानते शंकर के का क्या कहना है कि कर्म योग में क्या हम सोचना है कि मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ और ज्ञान योग में मैं अकर्ता हूँ भुगता हूँ ऐसा विचार करना है तो कैसे दोनों हो सकते हैं रामानुष कहते हैं कि जो ज्ञान योग का अभ्यास जिन कर्मों को करेगा तो कनेको अकर्ता भोगता मानकर ही करेगा तो हो सकता है काल वेद शंकर एक साथ नहीं मानते है तो इसलिए कहते हैं अच्छा काल वेदन अनुष्ठान विधान अभा और काल वेद से दोनों के अनुष्ठान का, काल वेद से दोनों के अनुष्ठान का विधान न होने चाहिए से दोनों के अनुष्ठान का विधान न होने से hmm. तो कालवेद से दोनों के अनुष्ठान का विधान है नहीं तो फिर एक मनुष्य को क्या करेगा तो काल वेद से दोनों करेगा क्या mm. नहीं करेगा तो कोई कर्तव्यता की प्राप्ति होने पर अर्थात इनमें से अन्यतर की कर्तव्यता प्राप्त होने पर अन्यतर मतलब दो में एक की कर्तव्यता प्राप्त होने पर यद प्रशस्तरम जो श्रेष्ठतम है जो यद एत प्रशस्त कर्मानुष्ठ यद कर्मानुष्ठान कर्मानुष्ठान कर्म सन्यास प्रशस्त जो कर्मानुष्ठान और कर्मसंन्यास इन दोनों में श्रेष्ठ है इन दोनों में श्रेष्ठ है तर्तव्य उसे करना चाहिए इतने न कर्तव्य इतर को नहीं करना चाहिए ऐसा मानने वाला ऐसा मानने वाला अर्जुन ऐसा मानने वाला एवं मन ऐसा मानने वाला अर्जुन प्रशस्त कर्मुक्त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 से बोला अच्छा यहाँ पर रे देखो पूर्व पक्ष आ रहा है ननुचा ननुस से पूर्व पक्ष शुरू हो रहा है पूर्व पक्षी यह ध्यान देना प्रश्न इस बात को लेकर हुआ है प्रशस्त कर्म भूतया अर्जुन वाचा संन्यासम कर्मणाम कृष्ण इत्यादि ना इस इसको लेकर के ये पूर्व पक्ष आ रहा है मतलब सिद्धांत भाष्यकार ने अभिप्राय क्या बताया की इन दोनों में से वस्तु को जानने की इच्छा से अर्जुन ने प्रश्न किया है प्रशस्त वाच इसको लेकर प्रश्न है पंक्ति लगाएंगे आत्मज्ञानी की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा का प्रतिपादन करने की इच्छा करते हुए आत्मज्ञानी की निष्ठा किससे होगी तो आत्मज्ञानी की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा का प्रतिपादन करने की इच्छा से या इच्छा करते हुए पूर्व में पूर्व में कहे गए वचनों से पूर्व में कहे हुए वचनों से भगवान ने सर्वकर्म सन्यास को कहा है पूर्व कथित वचनों से पूर्व उदाह वचनों से पूर्व उदाहरित वचन कौन जो अभी चतुर्थ अध्याय में आए ना और जिनको ऊपर सं, संकेत कर दिया था कर्मण कर्म या फेत सयुक्त कृष्ण कर्म कृत ज्ञान अग्निदग्ध और शारीरम केवलम कर्म, कर्म कुरुमन शाला संतुष्टा ऐसा था ना ये इत्यादि वचनों से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 मतलब आत्मज्ञान से रहित व्यक्ति के लिए ना ना से क्या लेना है सर्वकर्म संसम न वो आत्मज्ञान से रहित मनुष्य के लिए सर्वकर्म संन्यास नहीं कहा क्या आत्मज्ञान से रहित मनुष्य के लिए सर्वकर्म संन्यासकर्म नुपुल। संन्यास किसके लिए कहा है हाँ वैसे अच्छा तो ये रहेगा पहले के अनुसार इस पंक्ति को लगाना चाहिए वहाँ आत्मविदा ष्ठी विष्णान्त है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 आत्मज्ञान से रेत मनुष्य के लिए सर्वकर्म संस नहीं कहा क्या और इस कारण है तो कर्म तो तो ध्यान देना है कि किसके लिए है, है? आत्मज्ञानी आत्म के लिए और कर्म कर्मानुष्ठान किसके लिए है आत्मज्ञान से रेत के लिए तो दोनों अलग अलग के लिए हो गए तो फिर इन दोनों में कौन जब स्पष्ट यही मालूम हो गया कि आत्मज्ञानी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 एक के ही विषय दोनों होंगे तब तो प्रसन्न बनेगा ठीक है ये हो गई पूर्ण पक्ष हो गया और कल इसका जो है सिद्धांत पक्ष आएगा ओम पूर्ण मत पूर्णम पूर्ण पूर्णमे पूर्ण